ता कवि क्रतु सत्य स्रवस्तम दिराग शांति शांति शांति ममीजी महाराज मुनीगण मातृशक्ति ब्रह्मचारी गण धर्म प्रेमी सज्जनों संसार को देखने का नजरिया दृष्टिकोण अलग अलग लोगों में अलग अलग मिलता है किसी व्यक्ति के मन में अत्यंत शोक चल रहा हो शोकाग्रस्त व्यक्ति संसार को किसी और दृष्टि से देखता है एक व्यक्ति के ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा चल रहा है कुछ वैराग्य की स्थिति उसके मन में है संसार को देखने का दृष्टिकोण उसका कुछ भिन्न मिलेगा और एक व्यक्ति अज्ञानी है बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है उसके देखने का दृष्टिकोण पृथक होगा जब व्यक्ति के मन में कुछ शोक चल रहा होता है तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी अच्छी नहीं लग रही होती तीनों की दृष्टि में वैसे देखें वास्तविकता देखेंगे तो संसार तो जैसे का तैसा ही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता चाहे उसको शोकाग्रस्त व्यक्ति देखता है ज्ञानी अथवा अज्ञानी व्यक्ति देखता है वैरागी अथवा अवैरागी व्यक्ति देखता है संसार के स्वरूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता व्यक्ति के मन में कुछ परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के कारण संसार भिन्न भिन्न दिखने लग जाता है एक विवेकी व्यक्ति इस संसार को देखता है तो निश्चित रूप से सुंदर रचना ही देखता है परमात्मा की जिसको ज्ञान हो गया है उसको भी ये संसार बहुत ही अच्छा लगता है और जो विवेकी नहीं है उसको भी ये संसार अच्छा लगता है लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में भेद है भेद ये है कि संसार को जब वैरागी व्यक्ति देखता है उसको अच्छा तो लगता है लेकिन इसके प्रति आकर्षण नहीं होता खिंचाव और लगाव नहीं होता इसमें फंसावट नहीं होती और जब अविवेकी व्यक्ति देखता है तो इसको अच्छा लगता है और अच्छा लगने होने के साथ साथ इसके प्रति खिंचावट और लगाव हो जाता है और जब व्यक्ति इसके प्रति लगाव और खिंचाव अनुभव करता है ऐसा लगता है कि जैसे संसार ने उंगली पकड़ी है और कोई भी व्यक्ति जब उंगली किसी की पकड़ में आ जाती है तो उंगली उंगली नहीं छोड़ता वो पूरे हाथ को ही ग्रहण कर लेता है संसार की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है विवेकी व्यक्ति को तो संसार अपने चुंगल में नहीं फांसता नहीं रखता लेकिन जो अविवेकी है उसको तो संसार फंसा लेता है कुछ ऐसा ही भाव ऋग्वेद ने कहा कुमारम माता समुपधम गुहा विभर्ति न दिख्रे अनेक मिनज्जना सह पुरा पश्य निहित मरत ऋग्वेद के पांचवें मंडल में ये मंत्र दिया है कुमारम माता समुपधम समुपधम कुमारम नादान बालक कु युवती माता जवान माँ गुहा विभरती गोद में धारण करती है सीधा सा अर्थ देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कोई नादान बच्चा है उस नादान बच्चे को उसकी जवान माँ अपनी गोद में धारण किए रखती है न ददाती पित्रे पिता के पास नहीं जाने देती अर्थात एक सीधी दृष्टि दिखती है तो सांसारिक मां दिखती है सांसारिक कोई नादान बालक दिखता है सांसारिक कोई पिता दिखता है लेकिन यह परमात्मा कुछ और कहना चाहते हैं इस मोटी सी भाषा को लेते हुए भी समुपधम कुमारम ये समुपधम कुमारम नादान बालक कौन है ये नादान बालक हम जीवात्माएं हैं और जब जब हम जीवात्माओं के पास नादानी होती है तब तब युवती माता है ये जवान मां, अर्थात ये युवती प्रकृति सदा जवान रहने वाली ये प्रकृति ये संसार के विषय गोहा विभर्ती गोद में धारण कर लेते हैं और जब ये नादान बालक इस संसार की गोद में धारण हो जाता है वही कहा न ददाती पित्रे ये जवान माँ ये युवती प्रकृति रूपी मां ईश्वर के पास तो नहीं जाने देती किसको नहीं जाने देती जो नादान है समुपधम ना समझ है अज्ञानी है अज्ञानी ना समझ ना नादान जीवात्मा को तो ये प्रकृति छोड़ती नहीं है और जब ज्ञान हो जाता है तो ऋषि लिखते हैं कि ये ऐसे छिपने लगती है जैसे कुल वधु हो अंतर आ गया ज्ञान और अज्ञान का नादानी क्या है वहां भी कहा अज्ञो भवती वही बाल जो अज्ञानी है वही बालक है और ऐसे बालक के लिए यहां वेद मंत्र ने कहा है वर्तमान में देखें बालक ज्यादा हैं या बड़े ज्यादा हैं या युवा ज्यादा हैं? हमारे भारत को कहा जाता है कि ये युवाओं का देश है जवानों का देश है और कुछ ऐसे देश होंगे जो बूढ़ों के देश होंगे लेकिन यथार्थ रूप में हम देखें कि जवान बूढ़ा बालक कौन जो अज्ञानी है वो तो बालक ही है चाहे अस्सी पिचासी नब्बे साल का क्यों न हो गया हो और जिसके पास ज्ञान है जिसके पास विवेक है वो छोटा होते हुए भी ज्ञानी है वो बड़ा है उसको वृद्ध कहा है यहाँ नादान बच्चे को अज्ञानी बालक को ये संसार फंसाता है संसार में बड़े छोटे के झगड़े सदा से चले आए हैं ऐसा लगता है कभी देवासुर संग्राम होता है तो उसमें भी छोटे बड़े का लेकर के संग्राम हो जाता है और इसे लिखते हैं और वर्तमान की भी परिस्थिति देखते हैं कभी भी छोटे बड़े का निर्णय तलवारों से नहीं हुआ बंदूक और भालों से नहीं हुआ छोटे बड़े का निर्णय तो आमने सामने बैठने से ही हुआ है होता है चाहे प्राचीन काल की देख लीजिए सतपथ में भी ऐसा ही कुछ वर्णन आया देवासुर संग्राम की जब बात आई है तो यही अंत में आया कि चलो आपस में बैठ लेते हैं और निर्णय कर लेते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है वो पांच तक गिनती गिनी है कि जिसका जोड़ा ढूंढ लेगा वो तो बड़ा होगा और जिस जो जोड़ा नहीं ढूंढ पाएगा वो छोटा हो जाएगा तो वो देवासुर संग्राम में असुरों को जोड़ा नहीं मिला जब पांच बोला गया तो नपुंसक लिंग में जोड़ा नहीं बन पाया वहां भी अर्थात कहने का तात्पर्य है छोटे बड़े का निर्णय करना है तो सामने बैठ करके हो जाता है जो आपस में ज्यादा द्वंद्व करते हैं महर्षि मनु ने भी निर्णय के लिए कुछ दो चार बातें लिखी है संसार में हम किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने बड़े और छोटी की परिस्थिति देखते हुए महर्षि मनु लिखते हैं वित्तम बंधुर्वय कर्म विद्या भवति पंचमी एतानी मान्य स्थानी गरियो यद यदुत्तरम चार पांच व्यक्ति गिनाए हैं और इन चार पांच व्यक्तियों में निर्णय दे दिया है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है समाज में लोक में चार पांच व्यक्ति ये निश्चित रूप से मिलते ही हैं। एक समाज का धनी वर्ग है ये धनी वर्ग बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ करता लेकिन धनी वर्ग एक तरफ है एक ऐसा भी वर्ग मिलेगा जिसका खानदान जिसका कुल बहुत बड़ा है धन न हो लेकिन उसका परिवार उसका कुल उसके संबंधी बहुत ज्यादा है एक वर्ग ऐसा मिलता है जो अवस्था में बड़ा हो गया है वृद्ध हो गया है और कुछ ऐसे मिलते हैं कि श्रेष्ठ कर्म ही संसार में करते रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो एकांत में बैठ करके ज्ञान की वृद्धि करते रहते हैं ज्ञान की अपनी वृद्धि और दूसरों की वृद्धि करवाते रहते हैं ये चार पांच समाज में मिलते हैं तो इनकी गणना की है कि कौन बड़ा और कौन छोटा सबसे पहले ऋषि ने वित्तम लिखा है वित्त धन धनी व्यक्ति को सबसे पहले लिखा और दूसरी पंक्ति में जो कहा है गरियो यद यद उत्तरम माने वो बड़ा है कौन सा बाद बाद वाला बड़ा होता चला जाता है धनी वर्ग को सबसे पहले रखा अर्थात सबसे छोटा कहा है निश्चित रूप से धनी वर्ग समाज में महत्वपूर्ण व्यक्ति है जब वैश्य व्यक्ति ठीक ठीक धन कमाता है धन कमाता है तो देश भी चलता है इनसे टैक्स यही लोग ज्यादा दे सकते हैं गरीब व्यक्ति क्या कर देगा ये धनी वर्ग ज्यादा कर देता है देश चलता है लेकिन धनी व्यक्ति को ही सब कुछ मान लिया जाए शास्त्रकार और मनु तो इसको स्वीकार नहीं कर रहे प्राय करके होता क्या है हम यहां भी देखते हैं और कहीं भी देखते हैं जहां तहा एक विद्वान व्यक्ति होता है विद्वान व्यक्ति के सामने माइक होता है बोल रहा होता है लेकिन अचानक बीच में ही कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति आ गया कोई नेता आ गया तो होता क्या है एकदम परिवर्तन हो जाता है संयोजक संचालकों के शारीरिक सारे, परिवर्तन दिखने लगता है और वो शारीरिक परिवर्तन बाहर निकल कर के आता है वो जो विद्वान बोल रहा है उसके सामने से माइक ले लिया जाता है और जो धनी व्यक्ति आया है उसकी प्रशंसा के पुल बांधने शुरू हो जाते हैं कोई पचास हजार ग्यारह लाख रुपए दे देता है तो उसको भामाशा की संज्ञा दे देते हैं भामाशा ये नहीं देखते कि भामाशा ने कितना दिया था कितना कुछ लुटा दिया था राणा प्रताप के ऊपर और ये ग्यारह हजार दस हजार बीस हजार देकर के भामाशा बनकर के चला जाता है कई बार ऐसा लगता है मैं वहां बोल भी देता हूं आर्य समाजियों तुमने तो मंच बेच दिया और तुम्हारे मंच की कीमत कितनी थी केवल और केवल तुम्हारे मंच की कीमत ग्यारह हजार ही थी एक तरफ विद्वान बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं, वो तो एक तरफ कोने में लग गए और ये पैसे वाला आते ही एकदम इतनी सक्रियता दिखी और उसकी प्रशंसा के पुल बंधने लग गए मंच बेच दिया और तुम्हारे मंच की कीमत ग्यारह हजार ज्यादा से ज्यादा एक लाख रूपए बोली लगा सकते हो बोली लगाओ इसलिए तुम्हारे आरस का पतन होता चला गया किसी समय स्वामी ब्रह्म मुनि जी यहाँ विद्वान हुआ करते थे आर्य के योग्य विद्वान हुए और यदि ऋषि दयानंद जी की वेद भाष्य शैली से, से वेद का भाष्य किया तो वो व्यक्ति देखते हैं और भी बहुत सारे विद्वान हुए हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी योग्य विद्वान है आर्य के सार्वदेशिक सभा में कार्यरत थे लेखन कार्य बहुत किया उन्होंने लगे रहते थे कहीं उनको स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना था हरिद्वार ऋषिकेश इत्यादि घूमने की इच्छा थी उनकी तो उन्होंने कुछ पैसे मांगे थे आयरसमास के अधिकारियों ने उस योग्य सन्यासी को पैसे नहीं दिए तीन चार महीने बाहर लगाकर करके आना चाहते थे कैसे बढ़ेगा आयस मास जब विद्वान की पूजा नहीं होगी केवल आयुस मास की बात नहीं है जहां जहां ऐसे विद्वानों का अपमान होता है विद्वानों को हे और छोटा देखने लग जाते हैं उस समय समझ, समझ लीजिए कि उस संस्था के बुरे दिन चल पड़े हैं बुरे दिन चल पड़े हैं जब व्यक्ति अच्छा व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा अच्छा विचार अच्छा नहीं लग रहा अच्छा वातावरण अच्छा नहीं लग रहा निश्चित रूप से बुरे दिन तो आ गए हैं स्वामी ब्रह्मणि जी फिर भी गए किसी और से लेकर के गए होंगे क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर को भी देखता है स्वास्थ्य भी रखना होता है हमारे यहां भी कवि एक बहुत बड़े विद्वान थे शिव शंकर काव्य तीर्थ बिहार के थे मधुबनी के उन्होंने भी उपनिषदों का भाष्य किया और उनकी भी योग्यता वेदभाष्य की थी जिस समय उपनिषद का भाष्य लिख रहे थे उपनिषद का भाष्य लिख रहे थे तो अधिकारी वर्ग देखता है अधिकारी वर्ग देख करके ये व्यंग करता है कि पंडित जी आज इतने ही पृष्ठ लिखे हम इतने पैसे देते हैं आज आपने इतने ही पृष्ठ लिखे एक विद्वान को बांधना चाहते हैं विद्वान की कीमत क्या हो आप देखिए प्रोफेसर जो होते हैं कॉलेज में विश्वविद्यालयों में इन विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर होता है वो प्रोफेसर कितना समय लगाता है बच्चों के बीच में दो घंटे तीन घंटे ज्यादा से ज्यादा इतने लगाते हैं और उनका मानसिक मासिक वेतन कितना होता है अस्सी नब्बे हजार रूपये मासिक वेतन है केवल दो तीन घंटे जो लगाता है और एक योग्य विद्वान उनकी उतनी योग्यता भी नहीं कह सकते हम की व्याकरण की बहुत बड़ी योग्यता हो और अपने विषय में बहुत निपुण हो लेकिन यहाँ का संस्कृत का विद्वान होता है योग्य व्यक्ति होता है और योग्य व्यक्ति को जब ये कहा जाए कि पंडित आज तुमने इतने ही पृष्ठ लिखे इतने ही पृष्ठ लिखे वो व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करने वाले थे वेद का भाष्य करने वाले थे देखा कि इन लोगों के अंदर कैसी मानसिक प्रवृत्ति है छोड़ करके चले गए थे जैसे तैसे उपनिषद का भाष्य किया उन्होंने बृहदारणक और छांदों के उपनिषद का भाष्य उनका मिलता है वित्तम बंधुर वह कर्म हमने देखा कि संसार में पैसे वाले की पूजा शुरू हो गई और जब जब ऐसा होगा ऋषियों की मान्यता से विपरीत होगा तो विघटन तो होगा ही होगा आगे लिखते हैं कि बालक पना और बड़ा पना यदि सिद्ध करना है देखना है पैसे वाले का महत्व रखा है ऋषि ने ऐसा नहीं कि पैसे वाले को महत्वपूर्ण नहीं रखा इसलिए तो वहां से शुरू किया है वित्तम बंधुर वयह कर्म दूसरा व्यक्ति लिखा है पैसे वाले से बड़ा कौन है बंधु जिसके बंधु ज्यादा हैं जिसका परिचय ज्यादा है धार्मिक व्यक्ति की बात कह रहे हैं अदर्मी व्यक्ति जैसे हार्दिक पटेल ने मूर्खतापूर्ण जनता को इकट्ठा कर लिया है उसके पास भी जनता है अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारी जनता अपने पीछे लगा ली थी ऐसे व्यक्तियों की बात ऋषि नहीं कर रहे कि जिसका कुटुम कबीला जिसके परिचित जिसकी अनुयायी बहुत ज्यादा हो, वो बड़ा है लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है धर्म के अनुसार चलता है और उसके पीछे जो ज्यादा जनसमुदाय है वो पैसे वाले से अधिक श्रेष्ठ पूजनीय हो जाएगा इत्तम बंधुर व्य कर्म तीसरा लिखा है व्य यदि ये दो सामने हो पैसे वाला हो और बंधु वर्ग वाला ज्यादा हो तीसरा एक व्यक्ति वयह अवस्था में बड़ा आ जाता है इन दोनों से ज्यादा पूजनीय हो जाता है ऋषि क्या लिखते हैं शूद्र अवस्था से बड़ा होता है विप्राणाम ज्ञानतो तो ज्येष्ठम क्षत्रियनाम तो वीर यत वैश्याण धन्य धनत शूद्रणाम वयतः ऐसा कुछ दिया अवस्था से उम्र से बड़ा हो जाता है यदि बड़ी अवस्था वाला सूद्र भी आता है तो वो भी सम्माननीय होता है उसका भी मान किया जाता है और जब राज चलाना होता है राजपाठ चलाते हैं मंत्री वर्ग रखा जाता है उस मंत्री वर्ग में अवस्था से बड़ा सूद्र के अभी वर्णन आता है कि उसको भी रख ले रखना चाहिए उसके पास अपना एक अनुभव होता है तो अवस्था से बड़ा हो गया और लिखा कर्म अर्थात जो संसार में श्रेष्ठ कर्म करने में लगा हुआ है परोकार करने में लगा हुआ है इन तीनों से ज्यादा बड़ा हो गया ये और ये चार होने के बाद यदि फिर भी देखना है कि कोई और एक वर्ग है जिसको बड़ा मानना चाहिए वो वर्ग है विद्या भवती पंचमी विद्वान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति इन चारों से बड़ा है पूरे देश को चलाने वाले मुलायम जैसे देश नहीं चला रहे लालू और नीतीश जैसे देश नहीं चला रहे देश को कौन चला रहा है देश को तो बुद्धिमान वर्ग चला रहा है ये तो ठीक है शीर्ष पर बैठे हुए हैं लेकिन इनके पास यदि वो आई ऑफिसर ने हो वो बुद्धिजीवी वर्ग न हो ये कुछ नहीं कर सकते ये तो भाषण तक नहीं दे सकते जनता के बीच में पहुंचते हैं तो ये लिखा हुआ उन इनके लिए भाषण भी तैयार करने पड़ते हैं इनकी स्थिति ये है अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान व्यक्ति विवेकशील व्यक्ति सबसे अधिक समाज में प्रशंसा और सम्मान का भागी होता है ये यदि हम देखना चाहें छोटा बड़ा कौन निश्चित रूप से ये वर्ग तो ऋषि ने दे ही दिया एक श्रृंखला बनाई लेकिन छोटे बड़े की और तुलना करके देखेंगे तो छोटे बड़े में अज्ञानी व्यक्ति ही सबसे छोटा मिलेगा और इस अज्ञानी व्यक्ति को क्या करता है ये संसार अपनी जंगल में जकड़ लेता है पकड़ लेता है आगे नहीं बढ़ने देता इसलिए कहा हम अपना अज्ञान अपनी नादानी तोड़ने लग गए छोड़ने लग गए तो न दादाती पित्रे लिखा है वहां फिर दादाती पित्रे आ जाएगा ये संसार पकड़ेगा नहीं ये प्रकृति हमें पकड़ेगी नहीं और हम जहा हमें जाना चाहिए उधर का कुछ कुछ रास्ता दिखने लगेगा अर्थात जो परमेश्वर है पितरे जो कहा है पिता है हम पिता के नजदीक होते चले जाएंगे जीवात्मा की स्थिति ही ये है जितना प्रकृति के, के नजदीक रहता है ईश्वर से दूरी रहती है और जितना इस संसार से दूर होने लग गया दूर होने लग गया तो ईश्वर के प्रति निकटता बढ़ने लग गई यह कारण अज्ञान नादानी बालकपन कहा है तो पूछ ही लिया कि बालकपन ये अज्ञानता ये नादानी कभी छूटेगी भी या नहीं छूटेगी वेद का सिद्धांत और परमात्मा परिपूर्ण है जो भी अपनी बात कहता है पूरी ही कहता है अधूरी बात परमात्मा कभी नहीं छोड़ता वेद कभी अधूरी बात नहीं छोड़ता ये पहली बात कहकर के कहने लगे अनिकमस्य न घबराने की बात नहीं है निराश और हताश होने की बात नहीं है कभी व्यक्ति सोच बैठे कि हम तो अज्ञानी हैं, इस संसार में फंसे रहेंगे फंसे रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे वेद ने कहा कि ना ऐसा विचार मन में मत लाना क्यों न लाना अनेकम अस्य, अस्य जीव से अस् आत्मन अनिकम जो बल और सामर्थ्य है न मिनट वो नष्ट नहीं होता अर्थात इस जीवात्मा के अंदर जो स्वाभाविक सामर्थ्य है वो कभी नष्ट नहीं होता वो तो बना रहता है भले ही कितना भी अज्ञानी है कितना भी निकृष्ट से निकृष्ट राक्षस जैसा व्यक्ति है उसका भी आत्मा तो अपनी सामर्थ्य को लिए बैठा है ऋषिवर देव दयानंद जी क्या कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने हारा है ऋषि दयानंद जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ ये वेद मंत्र भी संकेत कर रहा है कि इसका जो स्वाभाविक सामर्थ्य है वो नष्ट नहीं होता अर्थात ये सत्य असत्य को जानने हारा तो है इसको अनुभव हो जाता है कुछ कुछ की ये ठीक है और ये गलत है लेकिन अविद्या इत्यादि के कारण वो जो लिखा ऋषि ने उधर झुक जाता है हाँ कभी न कभी तो ये यदि लगा रहेगा लगा रहेगा इसके अंदर वो स्वाभाविक है सामर्थ है तो नादानी टूटेगी और जैसे जैसे नादानी टूटेगी जैसे जैसे अज्ञानता दूर होगी इस प्रकृति माँ से हम दूर होने लगेंगे और ईश्वर की निकटता होगी दूसरा उपाय और वेद मंत्र ने खड़ी बंद हो गई ये भी बंद हो गई दूसरा उपाय दूसरा उपाय लिखा पुरह पश्यंतीहित मरता सामने देख लो पुरत सामने देखो क्या देखो निहितमर तऊ ये जो प्राणी दिख रहे हैं ये मरण धर्मा जो जीव दिख रहे हैं ये जो आपत्ति में पड़े हुए हैं, इन्हीं को देख लो अर्थात आप हॉस्पिटल में चले जाइए जब आप चिकित्सालय में जाएंगे चिकित्सालय में जाएंगे तो कुछ कुछ वैरागी की तरंग हो जाए अरे देखते हैं कि कितने दुखी प्राणी हैं कितना परेशान व्यक्ति मिलता है चैन की नींद नहीं आ रही तड़प तड़प तड़ उठ होकर के उठ खड़ा होता है लेटता है फिर बेचैन होकर के उठ बैठता है इतनी शारीरिक दिक्कत है इतनी परेशानी है कह रहे हैं कि देख लिया करो इनको इनको देखने से होगा क्या एक विवेक जगेगा कि इन व्यक्ति ने निश्चित रूप से कोई न कोई नादानी की है और नादानी की है तो नादानी का तो परिणाम फल भोगना ही पड़ेगा और ये नादानी का परिणाम फल ऐसा ही होता है कि भयंकर कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं वो रुद्र रूपी परमेश्वर इस नादानी को सहन नहीं करता हमारी नादानी हुई और वो दंड तो अवश्य ही देगा दंड से बच नहीं सकते इसलिए कहा कि पुरह पश्चन्ति निहित मरत सामने देखा करो जो आपत्ति में पड़े हुए जन समुदाय हैं प्राणी हैं उन प्राणियों की नादानी को देखने लग गए उनकी वो विपत्ति को देखने लग गए तो नादानी याद आएगी और हमारे अंदर भी विवेक जगेगा कि हम कोई नादानी न करें यदि नादानी करेंगे तो ये भोगना पड़ेगा मोटा सा उदाहरण कुत्ते वाला प्राय करके बोल दिया करता हूँ कुत्ता देखा है कुत्ता जब घूमता है घरों में घरों में जाता है तो कोई टुकड़ा मिल जाता है उसको कोई टुकड़ा फेंक देता है कोई डांट करके वाणी से धमका करके भगा देता है कुत्ते की हालत है क्यों क्योंकि उसने नादानी कर रखी है और कई बार होता क्या है होता ये है कि उसको टुकड़ा मिला नहीं मिला उसको डांट मिल गई और डांट को छोड़ दीजिए कई बार उसको डंडा लठ मिल जाता है और जब डंडा लगता है उसको पिछले हिस्से पर लगता है और कुत्ते बिल्लियों का पिछला हिस्सा कमजोर होता है टूट जाता है जब उनका पिछला हिस्सा टूटता है जीवित तो रहता है लेकिन आप उनकी हालत देखिएगा कि कैसी हालत होती है पिछला हिस्सा घिसते हुए चलता है अगले दो पैरों से देखो उसको और उसको देखकर करके विपत्ति में आ गया है ये विपत्ति क्यों आ रही है इतनी इसके पास वो सोच करके हम शायद कुछ नादानी से दूर हो जाए और नादानी से दूर हो जाए तो विवेकी हो जाएंगे विवेकी हो जाएंगे तो संसार को देखने का हमारा नजरिया हमारी दृष्टि बदलेगी और यदि हम अविवेकी रहे तो निश्चित रूप से संसार तो वैसे का जैसा रहता है केवल और केवल हमारी मानसिक परिस्थितियां बदलती हैं परिस्थितियां बदलती हैं तो संसार उस परिस्थिति के अनुसार दिखने लगता है और विवेकी व्यक्ति देखता है तो राग कर बैठता है और विवेकी व्यक्ति देखता है अच्छा लगता है लेकिन आकर्षित नहीं होता हम भी कुछ इस प्रकार के बन जाएं जीवन में कल्याण होगा इतना ही ओम शम